रक्षिता पे नमो धिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम तेज्योस्ते येष्टि वयम विस्म स्तंभ ये दूसरा मंत्र ईश्वर से प्रार्थना से संबंधित है इस दूसरे मंत्र में कहा गया है कि जब साधक संध्या या उपासना में आसन लगाकर के बैठता है ईश्वर का चिंतन करने के लिए ईश्वर के ध्यान में डूबने के लिए ईश्वर से प्रेम पाने के लिए तो ये ध्यान और ये उसका प्रेम मिलना तभी संभव है जब हम उसके लिए पूरी समर्पित भावना से हम सब कुछ बाहर का संसार छोड़ के उसके ध्यान में अपने को तल्लीन कर दें स्वामी जी इस संबंध में एक उदाहरण देते हैं कि जैसे गोताखोर नदी में जैसे गोता लगाने वाले होते हैं ना किसी का सामान गुम हो गया है किसी का कोई बच्चा गुम हो गया है कोई डूब गया है तो ऐन, ऐसी स्थितियों में गोताखोरों का सहारा लिया जाता है तो चाहे बच्चा या वस्तु कहीं भी हो कहीं भी बैठी हुई चली गई हो तो वहां जाकर के उसको ढूंढ करके और उसका पता लगा लेता है तो ध्यान ऐसा ही है जैसे आनंद के समुद्र में गोता लगाना और फिर थोड़ी देर बाद बाहर आ जाना जैसे आदमी स्नान करके आता है तो तरोताजा अनुभव करता है ऐसे ही ये ध्यान और साधना की स्थिति बनती है तो कहते हैं ये दक्षिण दिशा है दक्षिण दिशा किधर होती है जिधर हमारा दाहिना हाथ ये जैसे हम पूरब पूर्व मुख करके खड़े हो जाए तो ये तो ये पूरब हो गया ये पश्चिम और ये उत्तर ये दक्षिण तो कहते हैं कि हमारी जो दक्षिण दिशा है ये दक्षिण दिशा के लिए ऋषियों ने जो दक्षिण दिशा का व्यवहार किया है दक्षिण दिशा का कोई अस्तित्व नहीं है कि आप दक्षिण दिशा का कोई चिन्ह ला करके दिखा देंगे देखो ये नहीं दक्षिण दिशा ये व्यवहार के लिए ऋषियों ने कुछ संकेत निर्धारित कर दिए हैं कि जिधर से सूर्य निकलता है उसे पूर्व कहा जाएगा जिधर सूर्य अस्त हो जाता है या छिप जाता है उसे पश्चिम कहा जाएगा जिस तरफ हमारा बायां हाथ है उसे उत्तर और जिस तरफ हमारा दायां हाथ है उसे दक्षिण फिर ऊपर नीचे और फिर चारों दिशाओं के बीच की जो दिशा है कोने की जिनको कहते हैं तो इन सब दशाओं और दिशाओं को व्यवहार के लिए ऋषियों ने संकेत बना दिए तो कहते हैं कि दक्षिण दिशा में जो इंद्र है दक्षिणा दक्षिणा दिगिन्द्रोधिपति दक्षिणा दक्षिण दिशा में दक्षिण श्याम दिशा दक्षिण दिशा में क्या है दक्षिण दिशा में तो कहते इंद्र इंद्र का मतलब ऐसा नहीं समझना कि पूर्व दिशा में कोई ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अलग है दक्षिण दिशा में अलग है पश्चिम दिशा में अलग है कई बार लोग ऐसी कल्पना कर लेते कि हर दिशाओं में ईश्वर अलग अलग है ईश्वर के के गुण इन दिशाओं के कारण से गिनाए गए हैं कि ईश्वर को आप किसी भी दिशा में अनुभव करें किसी भी दिशा में अपने मन को आप ले जाए ऊपर नीचे दाए कोने कहीं भी अंदर और बाहर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां हम उसके अस्तित्व से अप, हम वंचित रह जाए जहां हम उसके अस्तित्व को नकार दें ऐसा कोई दिशा नहीं है तो ईश्वर के सब गुण कर्म स्वभावों को सब जगह उसकी व्यापकता दिखाने के लिए और साधक को इस बात की प्रेरणा करने के लिए कि जब आप ध्यान करते हैं जब आप बैठते हैं तो सब तरफ अपने आप को ईश्वर के सुरक्षा कवच में अनुभव करें जैसे युद्ध युद्ध में योद्धा जाता है ना अब तो युद्ध का स्वरूप ही बदल गया है पहले लोग हाथियों पर घोड़ों पर तलवारों से तीर कमान से भालों से युद्ध करते थे तो ऐसे नहीं जाते थे कि घर में से लाठी निकाली और चल पड़े झगड़ा करने के लिए वो पूरा सुरक्षा कवच पहन करके जाते थे यहाँ दो पहनते थे यहाँ कवच यहाँ कवच वो छाती में कवच सब जगह कवच ताकि प्रहारों से उसकी रक्षा हो सके तो ये जो ईश्वर की जो उपासना है ये हमारा एक सुरक्षा कवच है तो सुरक्षा कवच हमें क्यों चाहिए हम किसी युद्ध में जा रहे हैं क्या किसी युद्ध में नहीं जा रहे हम तो अपने यही बैठे हाँ हा, हम युद्ध में प्रतिदिन जाते हैं प्रति क्षण हम युद्ध में जा रहे हैं प्रतिक्षण हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं प्रतिकूल परिस्थितियां चुनौतियां हर क्षण मौजूद हैं। हर क्षण वो हैं, तो उनका सामना कमजोर मन से नहीं किया जा सकता कमजोर आदमी को तो लोग टिकने ही नहीं देंगे उड़ा देंगे उसको इसलिए ईश्वर की जो चिकित्सा है ईश्वर भक्ति रूप जो चिकित्सा है वो भक्ति के लिए एक सुरक्षा कवच है कि अपने अंदर आत्मविश्वास निर्भयता लेकर के जब वो समाज में बढ़ता है तो वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता तो कहा है कि दक्षिण दिशा में जो इंद्र गुणों वाला जो परम ऐश्वर्य का विपुल भंडार है जो सबको देता है सबके लिए देता है अधिकारी को विशेष देता है अनधिकारों को थोड़ा कम देता है जो उसकी उपासना करता है उसको विशेष ज्ञान ज्ञान विज्ञान देता है लेकिन जो उपासना नहीं करते लेकिन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो वो ईश्वर करता ही है सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है वायु की जो जो शुद्ध जो जो हवा है वो सबको मिलती है धरती पर रहने के लिए सबको मिलता है तो कुछ साधन तो ऐसे हैं कि जिन्हें ईश्वर बिना पक्षपात के सबको ही दे रहा है चाहे वो उपासना करे या ना करे चाहे वो घोर नास्तिक से नास्तिक ही क्यों ना हो परंतु वो उसको मिलता है सूर्य का प्रकाश मिलता है उसको पानी मिलता है उसको सब कुछ मिलता है लेकिन जो ईश्वर का ध्यान विशेष करते हैं उनको विशेष ज्ञान विज्ञान इन वस्तुओं से प्राप्त होता है ईश्वर से ही ज्ञान विज्ञान विशेष मिलता है और इन पदार्थों से भी वो विशेष लाभ उठा सकता है जबकि सामान्य व्यक्ति इन पदार्थों से विशेष व्यक्ति लाभ विशेष व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकता विशेष लाभ तो केवल ईश्वर का साधक ही उठा सकता तो दक्षिण दिशा में इंद्र जो परम ऐश्वर्य का पुंज है परम ज्ञान का परम ऐश्वर्य का जो भंडार है दक्षिणा दिग इंद्रो दिपतिरश्चि राजी जो हमारा अधिपति है जिसने हमें कभी छोड़ा नहीं है हमें कभी छोड़ेगा नहीं पर हम अपनी मूर्खता से अपनी नासमझी से उससे पीठ फेर लेते हैं और जिससे हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सूरज तो हमारे घर के सामने आया है और हम किवाड़े बंद कर ले और फिर कहें सूरज का प्रकाश तो हमारे घर के अंदर आता ही नहीं आएगा कैसे आपने तो किवाड़ बंद किए हुए कोई मित्र मिलने आता है हमारे आपसे से हमने अपने मित्रता का द्वार बंद किया हुआ है हमने पहले उसके लिए घृणा और ईर्ष्या का भाव बनाया हुआ है फिर कहते हैं वो तो मुझसे बात ही नहीं करता बात कैसे करेगा तुमने अपना दरवाजा तो बंद किया हुआ है मित्रता के लिए दोनों के दरवाजे खुले होने चाहिए तो ईश्वर की और जीवात्मा की मित्रता के लिए भी दोनों द्वार खुले होने चाहिए आपके हृदय में उस अतिथि के आगमन की भावना होनी चाहिए कि हाँ वो अतिथि आएगा और उसके स्वागत में हमारे अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए अगर हमें बेमन से बैठा हूं मंत्रों का पाठ कर रहा हूं पर अंदर अंदर ना श्रद्धा है ना रुचि है तो वो मंत्र आपको दुख देना शुरू कर देंगे कैसे देना शुरू कर देंगे आप कहोगे हे भगवान जल्दी से कैसे समाप्त हो जाए समय और मैं यहां से उठूं ये क्यों होता है ये हमारे ज्ञान विज्ञान की कमी के कारण से होता तो कहते हैं दक्षिण के सामने जो इंद्र है अधिपति है वो कैसा है रक्षिता दक्षिणा दिजिंद रो राजी अधिपति है स्वामी है और तिरस्टिराजी तिरस्त कहते हैं त्रिय क्यों में जो जन्म लेते हैं जैसे बिच्छू है पतंगे हैं और ना जाने कितनी त्रिय प्लिया सांप हैं छोटे मोटे और एक अर्थ इसको दूसरे प्रकार से भी ले सकते हैं कि जो कुटिल चाल वाले हैं जो टेढ़े चलते हैं चलते हैं ना कई लोग ऐसे होते हैं कि सीधी बात नहीं बताएंगे टेढ़े चलेंगे उनसे कोई भी बात आप कितनी सरलता से पूछिए परंतु उनका उत्तर कुटिलता से ही आएगा ऐसे भी लोग होते हैं तो कहते कि इन कुटिलता से भरी भीड़ से या इन कुटिल आचरण वाले व्यक्तियों से भी मुझे बचाइए और जो त्रिय क्योनिया है जो चलती हैं उनसे ये मेरी रक्षा करने वाला है रक्षिता अब इसके दो अर्थ है एक तो है कि जो त्रिय किोनिया है या जो टेढ़ी चाल वाले कुटिल आचरण रखने वाले जो मनुष्य हैं ईश्वर हमें ज्ञान विज्ञान देकर के इनसे हमारी रक्षा करता है एक तो अर्थ अब इस अर्थ में मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं यह अर्थ घटता भी है दूसरा यह है कि त्रिया की योनिया जो है वो हमारी रक्षा करती हैं कैसे रक्षा करती है ऐसा बताते हैं कि कोई भी सृष्टि का छोटा सा छोटा प्राणी भी ईश्वर में निष्प्रेजन नहीं बनाया कोई ना कोई उसका उद्देश्य है अब हम चारों तरफ देखते हैं कहीं जंगल में खेतों में तरह तरह की वनस्पतियां होती हैं लेकिन एक वर्धन का निर्णय कर सकता है कि हाँ ये औषधि जो है इस रोग में काम आती है ये औषधि उस रोग में काम आती है लेकिन अगर मेरे जैसा आप जैसा जो आयुर्वेद को नहीं जानता उसके लिए तो घास वूस है वो तो उखाड़ के फेंक देगा तो जितनी भी त्रियो क्योनिया ये भी ऐसा बताते हैं कि जो गैस जहरीली होती है कौन सी होती है कौन सी कैसे लेती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको तो ये ले लेते और शुद्ध वायु को छोड़ते ऐसा बताते तो एक प्रकार से ये त्रियो क्योनिया भी जो ईश्वर की व्यवस्था में अपने कर्म फल को भोगने के लिए तो बनी ही है पर इनसे भी हमें लाभ पहुंचता है तो ये त्रियो क्योनिया हमारी रक्षा करने वाली हैं या इन त्रिय क्योंनियों से ईश्वर हमें ज्ञान विज्ञान देकर के इनसे हमें सावधान रखता है आप कहेंगे जी हम तो धोखा खा गए भाई तो धोखा क्यों खा गए तुमने तो खाया क्यों धोखा किसी ने कहा तो नहीं था धोखा खाओ उसमें आप पूछते पूछताछ करते दु, दुकानदार ने कम तोल दिया दुकानदार ने सड़ी हुई कोई चीज दे दी कीड़े पड़ी हुई कोशिश दे दी आप कहेंगे दुकानदार ने ठग लिया नहीं ठग नहीं लिया हमारी आपकी लापरवाही ने दुकानदार ने हमें ठग लिया तो ईश्वर का भक्त ऐसा नहीं होता है कि उसको जो चाहे बेबकूफ बना दे वो तो बहुत मेधावी बुद्धि वाला होता है याम मेधाम देवगणा पितरस्व पास हे प्रभु मुझे उस मेधावी बुद्धि से अलंकृत कर दीजिए जोड़ दीजिए जिसकी उपासना जिसका ध्यान जिस बुद्धि की कामना ऋषि लोग आपसे करते हैं तो बीसवर भक्त तीसोर उपासक तो मेधावी होता है तो यहां पर कहा है कि इन यूनियों से और इन कुटिल आचरण करने वाले व्यक्तियों से हमारी सावधानी बढ़े हम उनसे बचें हमें ऐसा ज्ञान विज्ञान दीजिए और आगे पुरुष का अर्थ उसी तरह दक्षिणा दिगिंद्रो दिपति तिर रक्षिता पितर ईसवा पितर का मतलब क्या होता है यहाँ पर बहुवचन है पिता पितरू पितरा तो पितरा बहुवचन है पितर का अर्थ है ज्ञानी वो पितर नहीं है कौन सा कि जैसे मेरा दादा मर गया और मैं उसका श्राद्ध करा रहा हूं अब ब्राह्मण कह रहा है कि ये जो तुम मुझे खिला रहे हो ये तुम्हारे दादाजी को पहुंच रहा है जी अच्छा दादाजी मान लीजिए मांसाहार करते थे तो फिर मैं ब्राह्मण को मानसी खिलाऊंगा ना क्यूँकी दादाजी के पास पहुंचना है वो और अगर मैं खीर पूरी खिलाता हूं और दादाजी मांसाहार करते थे तो उनको इनकी आत्मा को कितना दुख होगा तो वो श्राद्ध नहीं वो श्राद्ध तो वेद विरुद्ध भी है और चारों वेदों के अंदर पितर श्राद्ध का कहीं भी वर्णन नहीं है जहां पर भी पितर शब्द आया है वो जीवितों के लिए आया है जैसे अभी मैंने दिया था याम मेधाम देवगढ़ा पितरसो पासते पितर यानी ज्ञानी लोग जिसकी उपासना सेवन करते हैं और यहां भी पितर शब्द आया तो रक्षिता पितर ईश्वा पितर का मतलब ज्ञानी ज्ञानी लोग कैसे हैं ईश्वा बाणों के समान हैं अब बाण क्या होते हैं शत्रु के लिए तो वो गो बाण मृत्यु बन जाते हैं ज्ञानियों के लिए शत्रु के बाण मृत्यु बन जाते हैं भीम की गदा दुर्योधन के लिए तो मृत्यु बन गई भीम के लिए दुर्योधन की गधा गदा, गदा मृत्यु बन गई लेकिन वही भीम की गदा पांडवों की रक्षा करने का कारण भी बन गई तो यहाँ आप देखिए मतलब दुख भी है और सुख भी है तो यहां पर अपने को यह लगाना है कि जो इस संसार में ज्ञानी विद्वान धर्मात्मा लोग हैं अच्छे आचरण वाले लोग हैं उनसे जब हम संपर्क रखते हैं उनके संरक्षण में रहते हैं उनके उपदेश सुनते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होती है और हम बहुत सारी समस्याओं से अपने आप को हल्का कर लेते हैं और जो ज्ञानियों से विरोध करता है जो ज्ञानियों के मार्ग में रोला अटका देता है ज्ञानियों के मार्ग को बार बार रोकता है तो कहते हैं कि वो उसके जो जानियों के जो गुण हैं वो उसके लिए शत्रु समान है क्योंकि वो उनसे कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है तो यहां पर मंत्र का अर्थ यह हुआ कि दक्षिण दिशा में जो इंद्र परम स्वामी है और जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग बाणों के समान है अर्थात उनके जो गुणकर्म स्वभाव हैं वो सज्जनों को तो सुख पहुंचाते हैं और दुष्टों के लिए वो वज्र का काम करते हैं तो ऐसे उस परमेश्वर की रक्षा में हम निस्ट रहे और फिर आगे अर्थ तो उसी तरह है ते भी नमो अधिपति भ्यो नमो ईश्वर के उन गुणों के लिए अधिपति के लिए रक्षा करने वाले के लिए ज्ञानियों के लिए इन सबको बारंबार नमस्कार हो बारंबार हम नमन करते हैं एक बार नहीं बार बार बार बार नमन क्यों करते हैं नमन जो है वो हमारी विनम्रता का एक चिन्ह है नहीं तो आदमी किसी के सामने जल्दी झुकता नहीं है मजबूरी में उसको झुका दिया जाए अलग बात है नहीं तो झुकता नहीं जल्दी अकड़ के खड़ा रहेगा लेकिन परमात्मा के सामने तो सभी को झुकना पड़ता है चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो अगला मंत्र देखिए अगला मंत्र साधी बोलेंगे ओ तो... प्रतीचे दिवरुणीपतेधाको रक्षिता मीषव तेज्यो नमोपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम नमः शोभ्यो नम हेभ्यो अस्तुस्मस्तम भोज वे अब इसमें तीसरा मंत्र आया ओम प्रतीचि प्रतीचि का मतलब जो मेरे पीठ पीछे है पीठ पीछे क्या है पश्चिम दिशा है तो प्रतीची प्रतीचि दिग वरुणो अधिपति पश्चिम दिशा में ईश्वर का एक गुण काम कर रहा है वरुण वरुण पद के बहुत सारे अर्थ होते हैं वरुण का अर्थ विद्वान भी होता है वरुण का अर्थ जल भी होता है वरुण का अर्थ राजा भी होता है वरुण का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है बहुत सारे अर्थ वरुण के हैं तो कहते हैं कि पश्चिम दिशा में जो मेरा स्वामी है जो हमारा मालिक है जो हमें सब तरह की हमें सुख सुविधाएं देता है वो वरुण वो हमारे लिए स्वीकार करने लायक है यानी हम किसी को स्वीकार क्यों करते हैं जब हमसे कोई जान में बड़ा होता है अनुभव में कोई ज्येष्ठ होता है किसी न किसी रूप में हमसे कोई ना कोई बड़ा होता है तब हम उसको स्वीकार करते हैं तो ये जो वरुण है जो हम सबका राजा है उसका स्वीकार तो सभी करते हैं तो जब हम यहाँ पद मान प्रतिष्ठा के कारण से किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो जिसको हमने राजा चुन लिया है उस राजा के नियमों को भी हम स्वीकार कर लेते हैं यानी राजा का स्वीकार करते ही उनके नियमों को भी हम स्वीकार कर ही लेते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि राजा को तो स्वीकार करें पर नियमों का भंग करें ऐसा होता है कि पिता की आज्ञा तो माने नहीं मतलब पिता को तो स्वीकार करते हैं लेकिन पिता के आदेशों की अवहेलना करते हैं तो ऐसा नहीं होगा हम अपने पिताजी के चरण स्पर्श रोज करते हैं पर पिता का एक कहना भी नहीं मानते तो ऐसे पिता से आशीर्वाद मिलेगा ऐसे पिता के लिए चरण स्पर्श भी कोई माने नहीं रखता तो यहां पर कहा है कि पश्चिम दिशा में जो वरुण जो हमारा राजा है जो वर्णीय है श्रेष्ठ है प्रतीचि दिग्वरुणो अधिपति और फिर आगे आया है प्रदाकू भी लगभग दूसरे मंत्र से मिलता जुलता है जैसे दूसरे मंत्र में आया था दक्षिणा दिगेंद्रो दीपत्तीस तिर टेढ़े मेढ़े मार्गों से अपना जीवन जीने वाले या जो टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलते हैं हालांकि यहां भी प्रदाकू का अर्थ लगभग वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया है वो अंतर क्या कर दिया वहां तो कीट पतंग बिच्छू आदि का ले लिया है और एक कुछ विद्वान ये भी अर्थ निकालते हैं कि कुटिल चाल चलने वालों से सावधान रहो लेकिन यह है कि पीठ पीछे जो घात करते हैं एक तो ये अर्थ है क्योंकि पीठ पीछे हमारी पश्चिम दिशा है ना मैं आगे देखता हूँ तो पीछे नहीं देख पाता हूँ और पीछे तो मैं कभी देख ही नहीं पाता हूँ हाँ अगर भगवान ने पीछे भी मेरी दो आंखें लगा दी होती हमारी आपकी तो हम पीछे भी देख लेते कि पीछे क्या है जब पीछे देखना होता है तो हमें पीछे मुड़के ही देखना होता है वैसे हम पीछे नहीं देख सकते तो कहते हैं कि कि स्वामी जी ने जो अर्थ किया है पंचज पंच महायज्ञ विधि में वो तो यह है कि जो बड़े बड़े अजगर हैं प्रदाकु बड़े बड़े अजगर विषधारी जो जीव हैं, उनसे हमारी रक्षा करने वाला है अजगर छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं लेकिन यहाँ पर उन अजगरों की बात है जो आदमी तक को भी खिल जाते हैं आपको जंगल भारत में तो लगभग लग समाप्त हो रहे जंगल कहीं कहीं भी छोटा मोटा अजगर दिखाई दे जाए दे जाए लेकिन विदेशों में अफ्रीका आदि के जो जंगल हैं उनमें अभी भी आपको ये इस तरह के प्राणी मिल जाएंगे तो अजगर जो बड़े बड़े अजगर होते हैं जो एक बार ऐसे मुंह फाड़ देते हैं तो यूं ऐसे दिखते हैं और आदमी को यूं निकल जाती है आदमी आए एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें एक दस वर्ष की बच्ची और वो अजगर उसको वो बच्ची खड़ी थी और एकदम उसको निकला तो उसका धीरे धीरे वो सारा पीछे अंदर जा रहा था और वो बच्ची अंदर ही अंदर चिल्ला रही है चीख रही है चीख रही है धीरे धीरे उस अजगर ने पूरा का पूरा वो निगल लिया। अब थोड़ी देर बाद वो बच्ची शांत हो गई कल्पना करो की अगर मैं किसी के अजगर के पेट में ऐसे जाऊं धीरे धीरे कितना कष्ट होगा रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना वो मैंने साक्षात देखा वीडियो में तो कहते हैं ये जो बड़े बड़े जो अजगर हैं विषधारी हैं इनसे भी प्रभु हमारी रक्षा करो हम ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं जहां इसरे की संभावना हो या जो पीछे से घात करने वाले हों जैसे कहते ना मुख में राम बगल में छुरी ऐसे बहुत सारे होते हैं ये मुंह में तो लाला जी राम राम कर रहे है और माला फेर रहे हैं और ग्राहक को कैसे काटा जाए इसकी योजना भी बन रही है ग्राहक को भी देख रहे हैं कि भई ये कौन सा ग्राहक है बढ़िया है घटिया है अगर अगर ये ग्राहक कपड़ा नहीं खरीदने वाला तो उसको एक हाथ से यू भी कर देते नौकरी इसको चालू करो ये कपड़ा नहीं खरीदेगा और माला भी फेरते जाते हैं तो वो भक्ति तो एक दिखावे की भक्ति है उसमें तो कोई आत्मा का लाभ तो कुछ मिलता नहीं हमारी भक्ति वास्तविक क्या है कि जब हम अंतरमन से भक्ति करते अंतर्मन से उसका जब ध्यान करते हैं और अपने कुटिल घात करने वालों से भी सावधान रहते हैं कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है मुंह पर आपकी प्रशंसा करेंगे आप बहुत अच्छे हैं आप बड़े गुणवान हैं आपका बहुत अच्छा है आपकी ये है वो है और आप बिल्कुल सम्मोहित हो जाएंगे उससे और उसको हर समय साथ लगा के घूमेंगे और पता लगा कि पीछे वो हमारी आपकी बहुत निंदा करता है यानी हमारी जल काटने में लगा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रही लेकिन सज्जन व्यक्तियों का एक और लक्षण है जैसे नारियल होता है ना नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है उस उसके ऊपर चोट मारनी होती है तब वो टूटता है सामान्य प्रयास से नहीं टूटेगा तो इसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं ना कई बार ऊपर से बड़े कठोर लगते हैं जैसे सास सास है किसी बहु है घर में और सास बड़ी कठोर बोलती है लेकिन वही सास कभी कभी बहू को अपने गले भी लगा लेती है बिठा भी लेती है तो सास से कभी नाराज मत हो जाना और ऐसा उल्टा भी आप कर दीजिए बहू कभी कभी बड़ी कठोर आ जाती है और सास सोचती है कि ये भगवान इससे अच्छा तो ये होता है कि मेरा लड़का शादी नहीं करता विवाह नहीं करता मैंने तो सुख भोगने के लिए शादी करी इतनी तो बर्बादी होगी मेरी तो बहू भी ये सोचे कि आखिर मेरी माँ के समान है और सास ये सोचे कि ठीक है बहु कठोर है तो कभी कभी हो सकता है कभी इसके अंदर कोई सरल भाव आ जाए और इसका जीवन बदल जाए तो दोनों तरफ से बात घटती है तो कहते हैं कि जो सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और पीछे जड़ काटते हैं वो तो कुटिल है वो तो गंदे हैं उनसे तो सावधान रहना है लेकिन जो ऊपर से कठोर बोलते हैं लेकिन अंदर से उनका हृदय बहुत कोमल होता है जैसे मैंने उदाहरण दिया नारियल का नारियल ऊपर से बहुत कठोर होगा तोड़ेंगे लेकिन अंदर जब गिरी निकलती है ना तो हम लोग प्रसन्नता से खाते हैं ना तो वो ऊपर वाला तो नहीं खाते ना खोल खोल क्या खाएंगे दाँती हमारे टूट जाएंगे अगर उसको चवानी करेंगे तो अंदर की जो गिरी होती है ना वो देखिए आप कितनी कोमल और कितनी स्वादिष्ट और कितनी पौष्टिक होती है तो ये हम अपने जीवन में आस के इस तरह के व्यक्तियों को देख सकते हैं तो कहते हैं जो प्रदातु है रक्षितानश्वा और अन्न अन्न क्या है अन्न यानी जिससे भी हमारा जीवन चलता है जो भी हमारे जीवन चलाने के साधन हैं वो सब अन्न है सूर्य अन्न है जल अन्न है पान और अग्नि अन्न है यानी जो भी हमारे जीवन को मृत्यु की ओर नहीं ले जाता हमें चलाता है आगे बढ़ाता है वो सब अन्न है तो कहते हैं कि वो अन्न क्या है अन्नम ईश्वा तो जो जो ईश्वर के बनाए हुए जो भी सुंदर से सुंदर पदार्थ हैं, और हम उन सुंदर पदार्थों को तरह तरह से उनकी आकृति देकर कोने और सुंदर बना लेते हैं आज जैसे खेत में आलू लगा हुआ है और आपको आलू की सब्जी चाहिए देखते तो यह है कि वैसे उसको काटा छीला और खाने लगे तो वो स्वादिष्ट होगा हाँ किसी रोगी के लिए कच्चा आलू अगर डॉक्टर बता दे तो वो एक अलग बात है वो तो उसकी मजबूरी हो सकती है वो वो तो खाना ही है लेकिन आलू जब हम उबालेंगे उसको अच्छी तरह छौकेंगे उसको अच्छी तरह स्वादिष्ट बना करके जब हम खाते हैं तो उसका स्वाद एक अलग होता है तो ईश्वर ने बहुत सुंदर से सुंदर पदार्थ बना रखे हैं और हमें ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी है कि हम उसको अगर सही ढंग से और स्वादिष्ट बनाए तो उससे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया बनता है हमारे मन में प्रसन्नता आती है तो ईश्वर के जितने भी ये जो जितने भी बनाए हुए जो ये पदार्थ है विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं है अनार है संतरा है तरबूज है खरबूज है केला है आम है कितनी सुंदरता और कितने कितने इनमें गुण छिपे हुए हैं तो अगर हम जब भोजन करते हैं तो ठीक ये विचार करने कि मेरे सामने केला आया आहा ये ईश्वर का बनाया हुआ ईश्वर तुझे धन्यवाद मेरे सामने अनार आया देखो अनार में कितनी सुंदर रचना की ईश्वर तुझे धन्यवाद ये जो हम धन्यवाद बार बार करेंगे मनी मन हम मंत्र क्यों बोलते प्रारंभ में अन्न पते अन्न सनो बिना मंत्र के भी तो खाया जा सकता है ऐसा थोड़ी कि गले में अटक जाएगा अगर मंत्र नहीं बोलेंगे तो जाएगा तो भीतर ही हो लेकिन मंत्र बोलने से ईश्वर के लिए हमारे अंदर एक सहजता एक नम्रता की भावना आती हे hey भगवान तूने मुझे दिया है अच्छा दिया है तेरे लिए धन्यवाद तो ईश्वर के दिए हुए जितने भी जो अन्न है ईश्वर वो भी वो कैसे बाणों के समान है अब उसमें दो प्रकार की व्याख्या लगा लीजिए आप एक तो दुर्जनों के लिए जो दुष्ट है उनके लिए तो वो अन्न विष बन जाता है मान लीजिए किसी को 250 ग्राम दूध पचता है और पड़ोस में बैठा है वो एक किलो पी जाता है अब वो सोचे कि देखो ये तो एक किलो पी जाता है मैं कोई इससे कम थोड़ी और वो भी एक किलो पी लेता है तो क्या होगा आप सब जानते हैं क्या होगा 250 ग्राम दूध वाले को एक किलो दूध पिलाओगे उसके दस लगेंगे तो उसके लिए वो बन जाएगा और जो एक किलो पी रहा उसके लिए कुछ नहीं होगा वो स्वस्थ रहेगा तो जो अपने खान पान में सावधानी रखता है आहार विहार पर नियंत्रण रखता है अपने विचारों पर अपने आचरण पर समझदारी बरतता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है क्या देखना है क्या नहीं देखना है कौन सी भावना मेरे लिए उपयोगी है कौन सी भावना मेरे लिए हानिकारक है इन सब बातों पर विचार जब करता है तो अन्नम ईश्वा तो वही अन्न उपासकों के लिए अमृत बन जाता है और अन्न केवल हम मुंह से ही नहीं लेते एक अन्न वो भी होता है जिसका हम मानसिक आहार से संबंध होते हैं आंख से हम अन्न खाते आख से हम अच्छा भी देख सकते हैं किसी को बुरा भी देख सकते हैं ये भी अन्न पहुंच रहा है कान से हम गंदे से गंदे शब्दों को सुन सकते हैं आंख से हम गंदे सी गंदी चीजों को देख सकते हैं अच्छी से अच्छी चीजों को भी देख सकते हैं तो हमारे कान से हमारे आंख से हमारे नाक से हमारी जीवा से सब जगह से आहार हमारे भीतर जा रहा है तो दो तरह के भोजन हम करते हैं एक तो मानसिक आहार हमारे भीतर जा रहा है वो विचारों का आहार है और दूसरा जो है शायरी का आहार है वो भी हमारे भीतर जा रहा है तो दोनों से हमें हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है लेकिन अगर हम सावधान रहेंगे तो इन दोनों से हम लाभ उठा सकते हैं अगला मंत्र देखिए हाँ बोलेंगे ओ तो उदेची दिक्सो मो दीपते स्वो रक्षित शनि ऋषव तेज्यो नमो दिपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त येष्टंबे द इस मंत्र में कहा गया है उत्तर दिशा में उत्तर दिशा बाई तरफ बीजे उत्तर दिशा है उदीची दिख सोमोधिपति सोम ईश्वर हमें सोम गुण के रूप में प्राप्त हो रहा है उसमें एक सौम्यता का गुण भी है सोम किसमें होता है चंद्रमा में हम सूर्य को नंगी आंख से देखें तो नहीं देख सकते और देखेंगे तो कोई ना कोई आंखों में रोह पाल लेंगे हम अधिक देर तक नहीं देख सकते लेकिन अगर हम सोम को देखें चंद्रमा को देखते हैं तो कितनी ठंडक कितना आनंद लगता है देखते रहे ऐसा लगता है पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर है कवियों ने तरह तरह की कल्पनाएं बनाई हैं जब आधा चांद रहता है तो कोई कहता है कि ये आधी रोटी है भूखे को लगता है कि आधी रोटी चमक रही है कोई कहता है कि शंकर जी के माथे पर अर्ध तिलक है अपनी अपनी तरह की कल्पनाएं करते हैं लेकिन चंद्रमा जो है वास्तव में कैसा है हमें सौम्यता प्रदान करता है शांति प्रदान करता है इसी तरह से जैसे ही हम ईश्वर के संपर्क में होते हैं तो हमारे अंदर सौम्यता आनी चाहिए हम संध्या करके उठे और किसी ने कह दिया अरे एकदम उसके ऊपर हम पूरी तरह से उसके ऊपर हम टूट पड़े तो भाई क्या संध्या है ये संध्या में किया क्या था आधा घंटे पूरी तरह से टूट पड़े नहीं ऐसा नहीं कहते हैं सौम्यता अपने अंदर लाइए जब व्यक्ति के अंदर सौम्यता होगी तो उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा उसके अंदर ईर्ष्या भी नहीं आएगी ईर्ष्या कब आता है ये बुद्धि की कमी से आता है हम सोच नहीं पाते कि क्यों ऐसा कर रहे हैं तो कहते हैं कि उद्दीची उत्तर दिशा में सोम जो प्रभु सोम है सौम गुण वाला है शांति रखता है विवेक संपन्न है उसकी शरण में हम जाएं और क्या करें उदीची दीक्ष सोमो अधिपति सजो रक्षिता शनि रिश्वासवा रिश्वा। तो सजो जो अजन्मा है कभी सही धान करके धान करके वो इस संसार के प्रपंच में नहीं पड़ता है कि शादी करो फिर फिर, फिर संतान पैदा करो फिर उसका वियोग सहो फिर पीछे पीछे भागो फिर लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी किसरी थे मैं वो कितना कष्ट हुआ था एक कहते ईश्वर का अवतार लेने के लिए उनको कितने कष्ट उठाने पड़े और ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत क्या है वो तो हमारी आपकी तरह घर में आएगा उल्टा लटकेगा नौ महीना नौ महीना उल्टा लटकता ही नहीं लटकता फिर सीधा होकर के फिर प्रसव होता है उसका और थैली में लटका रहता है और थैली में पानी भरा रहता है गंदा पानी उसको बेचारा यू तैरता रहता है ऐसे करके तो ईश्वर क्यों करेगा ऐसा उसको तैरने का शौक है क्या वो तो बिना अवतार लिए बिना उस शरीर में आए हुए ही वो संसार के सारे काम निपटा रहा है तो वो क्यों छोटी सी माँ के गर्भ में आएगा क्यों कष्ट सहलेगा गर्भ का कष्ट होता, होता है तो कहते हैं उदीची दीक्षोमो दिपति सो वो कभी जन्म ही नहीं लेता है हम जन्म लेते हैं शरीर के साथ बनते हैं और छूटते हैं बनते हैं और छूटते हैं अविद्या के कारण लेकिन ना वो बंधता है ना वो छूटता है और वो सदा से है सदा से मेरी और हमारी आपकी उसकी मैत्री है कभी अपनी मैत्री से वो मुंह नहीं मोड़ता साधक प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी मित्रता से कभी अलग ना हो हम आपके हम आपके प्रेम के सदा पास में रहे, तो दीची दिख सोमोपति सो जो अजन्मा है रक्षिता शनि ऋष्वासनी आसनी का अर्थ है यहाँ पर विद्युत विद्युत क्या होती है एक तो विद्युत यह है जिसकी शक्ति से पंखा चल रहा है एक विद्युत वो होती है जब वर्षा ऋतु में जब बादल गरजता है तो उस समय वो विद्युत जो तड़पती है दिखाई देती है कहते हैं वो विद्युत भी हमारे लिए उपयोगी है नाइट्रोजन खाद जो है नाइट्रोजन खाद जितनी ये बरसात की बिजली से होती है उतनी दूसरी उससे नहीं होती ऐसा बताते हैं लोग तो जो आकाशीय जो विद्युत है वो भी हमारे लिए उपयोगी है और वो ईश्वर सदा अजन्मा है सौम स्वभाव वाला है उसको हम बार बार नमन करते हैं और जो हमसे देश रखता है योमान दृष्टि यो जो आसमान हमसे देश दृष्टि रखता है क्या रखता है योमान दृष्टि देश जो हमसे देश भाव रखता है योमान दृष्टि यम व्यम दुष्मा और जिससे हम देश रखते हैं क्यों देश रखते हैं कोई मुझसे क्यों देश रखता है देश आता है हमारी अज्ञानता के कारण से यानी हम ठीक चिंतन नहीं कर पाते इसलिए द्वेश पनपता है तो कहते हैं इस ठीक चिंतन के ठीक चिंतन का जो अभाव है प्रभु मुझे ठीक चिंतन दे मेरा अज्ञान का नाश कर मेरे अज्ञान को तो हटा दे ताकि मेरा और उसका जो देश है वो तो देश की जो अग्नि है वो समाप्त हो जाए अगर देश से अग्नि समाप्त होती तो क्या होता है योस्मान देश यम उसको योस्मान देश यम जो हमसे देश करता है उसके देश को और मैं अपने देश को क्या करता हूँ वाह वाह शब्द या पर वो हो गया है संस्कृत का है तुम्हारी तुम्हारी व्यवस्था में जम्बे तुम्हारी न्याय रूपी व्यवस्था में मैं उसको स्थापित कर देता हूं भाई तो ठीक है आप मुझे ज्ञान दीजिए ताकि हमारा परस्पर भैरभाव बिल्कुल छूट जाए और हम एक दूसरे से शुद्ध हृदय से गले मिलें आपस में दूसरे से प्रेम का व्यवहार करें और आगे ध्रुवा का है चलिए बोलिए ओ ध्रुवा दिव्यष्णो रीपते कर्मा श्रीव रक्षिता वे रोदय शे नमो दे पे नमो नमा यशोभ्यो नमा अस्तो योस्ट वस्तम जम्भे मंत्र में कहते हैं उदीची ओ ध्रुवा ध्रुवा है नीचे की दिशा दस दिशाएं होती हैं चार तो ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और चार उनके बीच बीच की आप लगा लीजिए नैरत्य वायव्य आग्नेय, चार दिशा वो होती तो आठ हो गई और ऊपर और नीचे तो दसों दिशाओं में हालांकि इसमें दसों दिशाओं का वर्णन नहीं करा है लेकिन फिर भी उपलक्षण से दसो दिशाओं का वर्णन इसे समझ लीजिएगा क्योंकि ईश्वर इन चारों दिशाओं में ही है या उप में ही है ऐसा नहीं है वो सभी दिशाओं में है तो कहा कि ध्रुवा जो नीचे की जो दिशा है नीचे की दिशा क्या ये पृथ्वी है ये पृथ्वी जब हम खड़े होते हैं तो पृथ्वी नीचे की दिशा में होती है तो कहते हैं ध्रुवा विष्णु नीचे की जो दिशा है उसमें विष्णु गुण व्याप्त है उस ईश्वर में देवेष्टि व्याप्त होती इति विष्णु जो संसार को बना करके उसमें उसमें व्याप्त हो जाता है उसमें व्यापक हो जाता है यानी संसार को बना रहा था तब भी व्यापक था लेकिन एक कहने का ढंग है कि संसार को बनाते समय संसार को बनाने की तैयारी करते समय और संसार को बनाने के बाद वो उसमें व्यापक है उस तो को देख रहा एक एक कण पर उसकी नजर है एक एक कर्म पर उसकी तीखी निगाह है एक एक आंख उसकी सब पर है अब मेरी दो आंखे लेकिन आप मान लीजिए तीन सौ लोग हैं तो आप छे आंखें मुझे देख रही है पर हो सकता है इन छे आंखों में से मैं मन के भाव को बचा लू मन के भाव को छह सौ आंखें मुझे थोड़ी देख सकती हैं लेकिन ईश्वर की जो हजारों जो सहस्र उसकी नजरें हैं उससे तो मन के भाव भी हम नहीं बचा सकते वो तो मन की आंखों को भी देख लेता है तो कहते हैं कि वो विष्णु जो है ध्रुवाधि विष्णु अधिपति कलमाफ ग्री वो वो क्या करता है जिनकी गर्दने काली है अब गर्दने काली किसकी है जैसे वृक्ष हैं तो वृक्ष की जड़े आप नीचे देखिए तो काली काली मिलती की नहीं मिलती काली काली मिलती मोटे मोटे वृक्ष बड़ है पीपल है आम है जड़े फैली होती तो कलमाफ ग्रीवो जिनकी गर्दनें काली है ग्रीवा कहते हैं गर्दन को जो धरती में से उत्पन्न होते हैं वृक्षादि और है। जिनकी गर्दनें काली हैं, तो ध्रुवा दिग्विष्णुरपति कलमाफ ग्रीवो रक्षिता रक्षा करने वाला है और वीरुद्वा वीरुद्ध कहते हैं लताओं को जैसे सेम है लौकी है इनकी लताएं हैं, करेला है मटर है मटर की लताएं फैली होती है खेत में तो ये जो लताएं हैं, ये भी हमारे लिए उपकारी हैं। सेम है लौकी है मटर है कद्दू है पेठा है ये सब लताएं हैं, फूल हैं, लताएं वाले लताओं के फूल होते नहीं होते कितने सुंदर लगते हैं बेगम बेलिया है दीवार को लोग डाल देते हैं तो ऐसे ऐसे करके पूरी दीवार फैल जाती सफेद सफेद दीवार लगती है तो कहते हैं कि ये जो वृक्ष हैं जिनकी गर्दने कृष्ण वर्ण की हैं, काली हैं, ये भी हमारी रक्षा कर रहे हैं और ये लताएं ये भी हमारी रक्षा कर रहे हैं हमें अनेक तरह के फल फूल देती हैं और क्या करती हैं? कलमाश ग्रीवो रक्षिता वीरुद्ध ईश्वा तो इनके जो गुण कर्ण स्वभाव है इन गुण स्वभावों को ध्यान में रखकर के इनको भी हम बार बार नमस्ते करते हैं आप आप में से कोई प्रश्न उठा सकता है कि ये लताएं ये वृक्ष ये, ये काली गर्दन वाले बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष ये तो जड़ हैं इनको नमस्ते करेंगे तो अगर हम पीपल के पेड़ पर धागा बांध के आ जाते हैं या बटके चारों ओर धागा बांध के नमस्ते करते आते हैं तो हमने रारी समाज में अंतर क्या है तुम भी तो कह रहे हो कि, कि वृक्ष तो नमस्ते करो तो उसका अर्थ है कि नमा का अर्थ केवल झुकना ही नहीं होता है नमा का अर्थ अन्य भी होता है नमा का अर्थ सत्कार करना भी होता है नमा का अर्थ उस वस्तु का उपयोग करना भी होता है यजुर्वेद माया है तस्करेभ्यो भ्यो नमा तस्करे नमा आप तस्कर किसे कहते हैं हम आप सब जानते हैं तस्कर नाम ही बुरा है काम तो बुरा होएगा ही फिर जब नामी बुरा लग रहा है तो तस्करे ब्यो नमा अब तस्करों के चोरों को भी नमस्ते कहिए तस्कर के सरदार आपको नमस्ते आप क्या करेंगे नमस्ते करेंगे जाकर के जो इस स्मगलर रहे या जो इस तरह के धंधे में लिप्त हैं भाई तो उनको सजा देना यही यही नमस्ते है यही हमारी नमस्ते हैं कि उनको यथोचित दंड दिलवाया जाए यही तो दंड भी होता है तो जो बहुत सारे अर्थ हैं तो यहां पर कहा है कि उसको इनका ठीक ठीक -थी उपयोग लेना और आगे अर्थ उसी तरह है आगे अंतिम मंत्र और ले लेते हैं ऊर्ध् दिबृहस्पतिरधिपतिश्रो रक्षित वर्ष मिषव तेभ्यो नमोपति्यो नमो क्षेत्र नम यशुभ्यो नम ऐ्यो अस्तु योस्मा व्यय विस्म स्तंभ जम्बे दंत्र में संकेत किया है कि भक्त जब इस मंत्र पर पहुंचता है ध्यान करते करते जब वो इस मंत्र पे आता है तो इस मंत्र की उपस्थिति होते ही उसे यह देखना चाहिए कि जहां मैं बैठा हूं उसके ऊपर भी उसी का शासन है ऊर्ध्व ऊपर की दिशा में भी कौन है वो ऊर्जाधिक बृहस्पति वेद का स्वामी विज्ञान का स्वामी बड़े बड़े ब्रह्मांडों का वही स्वामी है मेरे फलों का भी वही स्वामी है और और मेरी तरह तरह की व्यवस्था करने वाला भी वही स्वामी है जो मेरे अंदर भी है जो मेरे बाहर भी है ऊर्ज्वाधिक बृहस्पति रधिपति सूत्रो सूत्रो का मतलब है साफ सुथरा दूध जब प्योर मिलता है उनको शुद्ध मिलता है जैसे गाय का दूध आप सामने दुहा के लाते मारिए कहीं से और एक जगह दूसरा ग्वाला है वो पानी मिला के लाता है तो कौन सा पसंद करेंगे हम जिनको बीमारी है उनकी छोड़िए स्वस्थ आदमी की बात कर रहा हूं तो स्वस्थ आदमी तो शुद्ध दूध ही पसंद करेगा ना तो ऐसे ही ईश्वर का जो तो ज्ञान है ईश्वर का जो तो कर्म है वो शुद्ध है तो इसमें कहा है कि शूत्रो रक्षिता वर्ष निश्वा और बर्फ कहते वर्षा को और ईश्वर है वर्षा की बूंदे अगर इनका हम ठीक ठीक उपयोग करें जहां आवश्यकता है वहां उतना बरसे जितनी आवश्यकता उतना बरसे तो ये वर्षा भी किसानों के मन को प्रसन्न कर देती है और आगे उसी तरह का अर्थ है और बाकी मंत्रों की चर्चा कल करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम श्राम